श्रीमद्भगवदीता शंकभाष्यठ पर भावन्यो व्यक्त व्यक्त सनातन य सर्वेशेषुभूते भिन्नः विनश्यती पर व्यति भिन्न कुस्मा पूर्वोत्ता तो शब्द अक्षर सेवीक्षित अव्यक्तादर्शनाथ भाव अक्षराक्षम पर तू शब्द यहाँ आगे वर्णन किए जाने वाले अक्षर की उस परोक्त अव्यक्त से निर्लक्षणता दिखलाने के लिए है वह अव्यक्त भाव यानी अक्षर नामक परब्रह्म परमात्मा अत्यंत भिन्न है किससे उस पहले कहे हुए अव्यक्त से। व्यतिरिक्त तत्व सती अपि साल सा लक्षणीय प्रसंग अस्त तद्विवृत्त्यर्थम आह अन्य इति अन्यो अन्यों विलक्षण सच अव्यक्त अनद्रियगोचर भिन्न होने पर भी किसी प्रकार समानता हो सकती है इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला अव्यक्त भाव अन्य दूसरा है अर्थात सर्वथा विलक्षण है परह इति उक्तम पुनः परह उससे पर है ऐसा कहा सो किससे पर है पूर्वोत्ता भूतग्राम बीजभूता अविद्यालक्षण अव्यक्ता सनातन चिंतन य स भाव सर्वु भूतेसु ब्रह्मादिषु नश्यसु न विनश्यति वह उस सम्दाय भूत समुदाय के बीजभूत अविद्यारूप अव्यक्त से परे है ऐसा जो सनातन भाव अर्थात सदा से होने वाला भाव है वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता अव्यक्तौक्षरुक्त आहुो परमा गति यमप्राप्नानिवर्तन्ते प्राप्त नवर्तंते त धाम परम मम यसौ अव्यक्त अक्षर तम एव अक्षर तमें अक्षरसक भावम् आहुः आहु परा गतिम् यं भाव प्राप्य ग्वा नवर्तंते संसारा तदाम स्थान परम प्रकृष्टम् मम विष्णो परम पदम जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं जिस परम भाव को प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटते वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान है अर्थात मुझ विष्णु का परम पद है तल्लधे उपाय उच्चते, उस परम धाम की प्राप्ति का उपाय बतलाया जाता है पुरुष सपर पार्थ भक्तियालभ्यस्तन्याम यशातस्थानी भूतानेदम ततम पुरुषः पुरी वा शयना पार्थ परो पाथ परस्मा पुषाद न परम भक्त्या ज्ञान लक्षणया अनन्यया जस्य किंचितिक्तिया लभ्यलक्षण आत्मशाया जुर अस्था मध्यस्थने कार्यभूता कारणस्य से अतर्ती जिन पुरुषेन सर्व इदम जगत ततम् याप्तम आकाशेन इव शरीर रूप पूर्व में सैन करने से या सर्वत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है हे पार्थ वह निरतिशय परम पुरुष जिससे वह पर श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है जिस पुरुष के अंतर्गत का समस्त कार्य कार्यूप्त स्थित है क्योंकि कार्य कारण के अंतर्वर्ती हुआ करता है और जिस पुरुष को यह सारा संसार आकाश से घट आदि की भाति व्याप्त है ऐसा परमात्मा अनन्न्य भक्ति से अर्थात आत्मविश्चय ज्ञान रूप भक्ति से प्राप्त होने योग्य है प्रकृता नाम योगी नाम वेशित ब्रह्म नाम कालांतर प्रणवावेश ब्रह्मबुद्धीना कालांतरमुक्तिभाजा पति प्रत्यय उत्तरो मार्गो इति यत्र काले इत्यादि विवक्षितार्थ समर्पणार्थम उच्यते आवृत्ति मार्गोपन्यास इतर मार्गस्तुत्यथ जिन्होंने ओंकार में ब्रह्मबुद्धि संपादन की है जिन्हें कालांतर में मुक्ति मिलने वाली है तथा जहाँ जिनका प्रकरण चल रहा है उन योगियों की ब्रह्म प्राप्ति के लिए आगे का मार्ग बताना चाहिए अतः विवक्षित अर्थ को बतलाने के लिए ही यत्रकाले इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते हैं यहाँ पुनरावृत्ति मार्ग का वर्णन दूसरे मार्ग की स्थिति करने के लिए किया गया है यत्रकाले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव चोगि प्रयातायालम वक्षा भी भरत यत्रकाले प्रयाता जोहित संबंध है यत्र काले इस पद का युक्त प्रयाता इस अगले पदे संबंध है यत्र यन काले अनावृत्ति अपुनर्जन्म आवृत्ति च विपरीता योगिन इति योगि कर्मिण च उच्य कर्मण तो गुणत कर्मयोगेन योगिनाशेषण योगिन हा। जिस काल में अनावृत्ति को अपुनर जन्म को और जिस काल में आवृत्ति को उससे विपरीत पुनर्जन्म को योगी लोग पाते हैं योगिन् इस पद से कर्म करने वाले कर्मी लोग भी योगी कहे गए हैं क्योंकि कर्म योगिन योगी नाम इस विशेषण से कर्मी भी किसी गुण विशेष से योगी है यत्र काले प्रयाता मृता योगिनः अनावृत्तिम ज्ञान यत्र काले च प्रयाता आवृत्ति जानती तम कालम वक्षा भरत स्वभा तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन जिस काल में मरे हुए योगी लोग पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते हैं मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ अग्निज्योतिर शुक्ल षण्मा सातरायन तत्ता गति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना अग्नि कालाभिमा देवता तथा ज्योति देवता एवं कालाभिमा अथवा अग्निज्योतिषी यथाश्रुते देवते यहाँ अग्नि कालाभिमानी देवता का वाचक है तथा ज्योति भी कालाभिमा देवता का ही वाचक है अथवा अग्नि और ज्योति नाम वाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता ही हैं भूषा तो निर्देशो यले तम कालम यदि आम्र वन वत जिस वन में आम के पेड़ अधिक होते हैं उसको जैसे आम का वन कहते हैं उसी प्रकार यहाँ कालाभिमानी देवताओं का वर्णन अधिक होने से यत्र काले तम कालम इत्यादि कालवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा अहर देवता अहर शुक्ल मार्गभूता इति उत्तरायण अन्यत्र न्यायः तत्र तस्मिन् मार्गे प्रयाता मृता ग्रह्म ब्रह्म विदो ब्रह्मोपाशन पाजना क्रमेण ये वाक्यशेषा अभिप्रा कि जिस मार्ग में अग्नि देवता ज्योति देवता दिन का देवता शुक्ल पक्ष का देवता और उत्तरायण के छह महीनों का देवता है उस मार्ग में अर्थात उपर्युक्त देवताओं के अधिकार में मर कर गए हुए ब्रह्मवेदता यानि ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं यहाँ उत्तरायण मार्ग में देवता का ही वाचक है क्योंकि अन्यत्र ब्रह्मसूत्र में भी यही न्याय माना गया है न ही सद्यो मुक्तिभाज सम्यशन निष्ठा गति आगति व्वचि अस्ति न तस्य प्राणा इति उत्क्रामतीुतः ब्रह्मसल प्राणा एवं ब्रह्म मैं ब्रह्मभूता एवं ते जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सद्यो मुक्ति के पात्र होते हैं उनका आना जाना कहीं नहीं होता श्रुति भी कहती है उसके प्राण निकल कहीं नहीं जाते वे तो ब्रह्म ब्रह्मशीन प्राण ब्रह्म में ब्रह्मी है धूमो, धूमो रात्रि तथा कृष्ण ठन्मासा दक्षिणा तत्चांद्र संज्योति वर्त धूमो रात्रिधूमा च देवता तथा कृष्ण कृष्णपक्षदेवता ष्मा इति च देवता पूर्ववदेवता त्रमसी भव चांद्रमसम ज्योतिष फलम इष्टाधिकारी योगी कर्मी प्राप्य भुक्त तक्षायाद निवर्तते जिस मार्ग में धूम और रात्रि है अर्थ धूमा और रात्रि अभिमी देवता है तथा कृष्ण कृष्णपक्ष अर्थात पक्ष का देवता है एवं दक्षिणायन के छः महीने हैं अर्थात पूर्व दक्षिणायन मार्गाभिमानी देवता है उस मार्ग में उन उपरयुक्त देवताओं के अधिकार में मरकर गया हुआ योगी अर्थात इष्टपुर आदि कर्म करने वाला कर्मी चंद्रमा की ज्योति को अर्थात कर्मफल को प्राप्त होकर भोग कर उस कर्मफल का क्षय होने पर लौट जाता है शुक्ल कृष्ण गति ते जगत शाश्वत मते एकया एकनावृत्ति वर्तन शुक्ल शुक्ला कृष्णा चुक्ल ज्ञान प्रकाशक शुक्ला तदा एते शुक्ल ही गति जगत अधिकृतानां ज्ञानकमणो न सर्वस्य एव एते गति संभव शाश्वते निसार्स नित्यत् मत अभिप्रेते। शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग अर्थात जिसमें ज्ञान का प्रकाश है वह शुक्ल और जिसमें उसका अभाव है वह कृष्ण ऐसे ये दोनों मार्ग जगत के लिए नित्य सदा से माने गए हैं क्योंकि जगत नित्य है यहाँ जगत शब्द से जो ज्ञानी और कर्मी उपयुक्त गति के अधिकारी हैं उन्हीं को समझना चाहिए क्योंकि सारे संसार के लिए यह गति संभव नहीं है तत्र एकया, शुक्लया, शुक्लयाति अनावृत्तिम, अनया इतरया आवर्तते पुनः भूज उन दोनों मार्गों में से एक शुक्ल मार्ग से गया हुआ तो फिर लौटता नहीं है और दूसरे मार्ग से गया हुआ लौट आता है नैते श्रिति पार्थ जानन योगी मुहयती कशन तस्व कालेशुक्त भवा अर्जुन न नएते यथोक्ते श्रृति मार्ग पार्थ जानन संसारा एका अन्या मोक्षा इति योगी न मुह्यती कश्चन कस्चिपी तस्मा सर्वेषु समाहितो भव अर्जुन ये पार्थ इन उपरयुक्त दोनों मार्गों को इस प्रकार जानने वाला कि एक पुनर्जन्म रूप संसार को देने वाला है और दूसरा मोक्ष का कारण है कोई भी योगी मोहित नहीं होता इसलिए हे अर्जुन तू सब समय योग युक्त हो अर्थात समाधिस्थ हो शृणु योगस्थ महात्म योग का महात्म सुनो वेदेशु यु तपसु चु युत्ण्यफल प्रदीष्ट अच्छे तस्वी विधि योगी परम स्थान उपेतचाद्य वेदेशु सम्यधीतेस युच च च साद्गु्यन अनुति तपस्ु चुतपु दानसुच्छत्फल पुण्य फल पुण्यफल प्रदृष्ट शास्त्रेण अत्येती अतिथ्य ग्छति तत्स फलजात सप्तम प्रश्निर्णयद्वारण उत्तर साम्य अवधार्य अष्ठा योगी परम प्रकृष्टम् ऐश्वरम स्थानम उपैती प्रतिपद्यते आद्यम आदौ भवम कारणम ब्रह्म इनको जानकर अर्थात इन सात प्रश्नों के निर्णय द्वारा कहे हुए रहस्य को यथार्थ समझकर और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष भली भाती पढ़े हुए वेद श्रेष्ठ गुणों सहित संपादन किए हुए यज्ञ भली प्रकार किए हुए तप और यथार्थ पात्र को दिए हुए दान इन सब का शास्त्रों ने जो पुण्य फल बतलाया है उस शब को अतिक्रम कर जाता है और आदि में होने वाले सब के कारण रोग परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य पद को अर्थात ब्रह्म को पा लेता है इत महाभारती शस्त्र शहस्त्रायाम सहितायाम वैयासिक्याम भीष्मि श्रीमद्भगवदीतासु उपनिषु ब्रह्म विद्याम शास्त्री श्रीकृष्णार्जुन संवादि तारक ब्रह्म ब्रह्मोंध्याय